छंदोग उपनिषद भाष्य, हिंदी अनुवाद द्वितीय अध्याय खंड सत्राओं चकवरी साम की उपासनाओं पृथ्वी हिंकार है अंतरिक्ष प्रस्ताव है दुर्लोक उदीता है दिशाए प्रतिहार है और समुद्र निधन है यह चकवरी साम लोकों में अन्य सूत है पृथ्वी हिंकार इत्यादि श्रुति का अर्थ है रेवत्य इस पद के समान चकवरीय है यह पद सर्वदा बहुवचन अंत है यह शकवरी साम लोगों में अनुस्यूत है श्लोक दूसरा वह पुरुष जो इस प्रकार इस शकवरी साम को लोकों में अनुस्यूत जानता है लोकवान होता है वह वा संपूर्ण आयु को प्राप्त होता है उज्जवल जीवन व्यतीत करता है प्रजा और पशु के कारण महान होता है तथा वृत्य के कारण भी महान होता है लोगों की निंदा न करे यह व्रत है लो, लोकी होता है अर्थात लोक संबंधी कल से संपन्न होता है लोगों की निंदा न करे यह शकवरी साम के लिए नियम है खंडा अठारह रेवती शाम की उपासना बकरी हिंकार है भेड़े सस्ताव है गोए उद्गीत है घोड़े प्रतिहार है और पुरुष निधन है यह रेवती शाम पशुओं में अनुस्यूत है इत्यादि मंत्र का अर्थ पूर्ववत है रेवती शाम पशुओं में अनुसूत होता है श्लोक दूसरा वह पुरुष जो इस प्रकार रेवती शाम को पशुओं में अनुसूत जानता है पशुमन है वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है प्रज्वल पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है पशुओं की निंदा निंदन करे यह रेवती खंड यज्ञ की उपासना श्लोक पहला लोम अंकार है त्वचा प्रस्ताव है मास उदगी अस्थि प्रतिहार है मज्जा निदान है यह कारण त्वचा प्रस्ताव है उत्कृष्ट होने के कारण मासित है प्रतिवत होने के कारण अस्थि प्रतिहार है तथा सबके अंत में स्थित होने के कारण मज्जा निधन निधन है यह यज्ञ यज्ञ नामक साम देह के अन अवयवों में अनुसुत है श्लोक दूसरा वह पुरुष जो इस प्रकार को प्राप्त होता है उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है तथा तो की कारण भी महान होता है एक वर्ष तक मास भक्षण न करे यह व्रत है अथवा सर्वदा ही मान मास भक्षण न करे ऐसा नियम हैंगी होता है अर्थात तो पूर्ण अंग होता है अंग अर्थात आदि के द्वारा या नहीं होता अर्थात केवल एक साल मास इस पद बहुवचन मछलियों को उपलक्षित कराने के लिए है अर्थात मास एवं मत्सली न खाए अथवा मंजो नाशनिया सर्वदा ही मास मछली ना खाए ऐसा नियम है खंड बीसवा राजन शाम की उपासना अग्निहिंकार है वायु प्रस्ताव है आदित्य उद्गी है नक्षत्र प्रतिहार है चंद्रमा निधन है यह राजन देवताओं में अनुसूत है भाष्यार्थ अग्निहिंकार है, है क्योंकि उसका स्थान सर्वप्रथम है अनंतर में तुलता होने के कारण वायु प्रस्ताव है उत्कृष्ट होने के कारण आदित्य है प्रतिवृत होने के कारण नक्षत्र है तथा तो चंद्रमा है क्योंकि उसी में कर्मकण्ड देव का निधन होता है यह राजन देवताओं में अनुस्यूत है क्योंकि देवतागण वित्तीय होते है इस उपासना के विद्वान को प्राप्त होने वाला देवताओं देवता के प्राप्त होता है वह पुराय को प्राप्त होता है उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है प्रजा और पशु के द्वारा महान होता है के द्वारा भी महान होता है ब्राह्मणों की निंदा न यह व्रत है भाषर इन अग्नि आदि देवताओं की सलोकता समान लोकता सरक्षिता समान ऐश्वर्युज परस्पर मिल से जाने के भाव को अर्थात एक ही देह के देहित्व को प्राप्त हो जाता है यहाँ वह शब्द लुप्त समझना चाहिए अर्थात सलोकता व इत्यादि पाठ जानना चाहिए क्योंकि भावना विशेष से फल विशेष की होती है और इन सब फलों का समुच्चय होना अर्थात एक ही उपासक को इन सब फलों का प्राप्त होना भी संभव नहीं है ब्राह्मणों की निंदा न करें यह इस प्रकार के उपासक के लिए नियम है जो ब्राह्मण है प्रत्यक्ष देवता ही है ऐसी श्रुति होने से ब्राह्मण निंदा देव निंदा ही हो जाती है एक विसावा सर्व साम साम की उपासना <coughs> हिंकार है लो, लो, है लोग तीन प्रस्ताव अग्नि अग्निवायु आदित्य उद्घित है नक्षत्र पक्षी और प्रतिहार है सर्प गंधर्व और पितृवर्णय निधन है यह साम उपासना सबने अनुस्यूत है त्रैवद्यादि का कार्य है ऐसी श्रुति होने के कारण अग्नि आदि के पश्चात कही के गई है संपूर्ण होने के कारण विद्या हिंगार है उसके कार्य होने के कारण यह तीन लोगत्व है। है बतलाया गया है तथा प्रतिव्रत होने के कारण नक्षत्र की प्रतिहारता है और धकार में समानता होने के कारण सर्प सर्प आदि का निधनत्व बतलाया गया है यह साम किसी नामाविशिष्ट आवाह होने के कारण यह सामा समुदाय अर्थात सामा शब्द सब में अनुसूत है त्रय आदि ही सब कुछ है तथा त्रय आदि दृष्टि से ही हिंकार आदि सामो भक्ति योग की उपासना करनी चाहिए पीछे बतलाई हुई सामो उपासना में भी जिन जिन में जो जो सामान्य सूत है इन्हें त्रय आदि की दृष्टि से ही उनकी उपासना करनी चाहिए तकनीकी दृष्टि पड़ने से जैसे आज संस्कार युक्त होता है उसी प्रकार से भी करवा दृष्टि विशेष से ही संस्कार जाने जाने योग्य है सर्वा विषय शाम के विद्वान को मिलने वाला फल श्लोक दूसरा वह जो इस सब प्रकार सब में अनिश्चित इस को जानता है वह सर्वरूप हो जाता है भाष्य का सर्व हो जाता है अर्थात सर्वेश्वर हो जाता है क्योंकि सर्वभ को उपचार हुए बिना संपूर्ण दिशाओं में स्थित पुरुषों से बलि प्राप्त होना संभव नहीं है सर्वे उपासना का उत्कर्ष श्लोक तीसरा इसी विषय में तीन मंत्रमी जो पांच प्रकार के तीन तीन बतलाये गए है उससे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त तो और कोई नहीं है इसी अर्थ में यह श्लोक यानी मंत्र है इनकारादी विभागों द्वारा जो पांच प्रकार से बतलाये हुए तीन तीन है यानी त्रय विद्या आदि है उन पांच स्त्री को अपेक्षा जो उत्कृष्ट महान और उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है यही इसका है अर्थात होने में संपूर्ण वस्तु का कांतरवा हो जाता है शौता जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है उससे सभी दिशाएं बलि समर्पित करती है मैं सब कुछ हूं इस प्रकार उपासना करे यही नियम है यही नियम है जो पुरुष सर्वात्मक साम को जानता है वह सब कुछ जानता है अर्थात वह सर्वज्ञ हो जाता है संपूर्ण दिशा संपूर्ण दिशा में स्थित पुरुष इस प्रकार जानने वाले इस उपासन के प्रति बलि यानी भोग उपस्थित करते है अर्थात उसे भोगों को प्राप्ति कराते हैं मैं सब कुछ हूँ इस प्रकार इस शाम की उपासना करे इस उपासक के लिए यह नियम है यहाँ जो दुर्प्त है वह सामुपासना की समाप्ति के लिए है उपासना सामुपासना के प्रसंग से उद्गता को गाना विशेषादि संपत्ति का उपदेश दिया जाता है क्योंकि इससे फल विशेष का संबंध होता है श्लोक पहला साम के नामक गान का वर्णन करता हूँ वह पशुओं के लिए हित है और अग्निदेवता संबंधी उद्भिद है प्रजापति का उद्घीत अनिरुक्त है सोम का निरुक्त है वायु का मृदल और सरलता से उच्चर किए जाने योग्य का श्लक्षण और बलवान है बृहस्पति कामच पश्चिम के शब्द के समान और वरुण का अप्रष्ट है इन सभी उद्गितों का सेवन करें केवल वरुण संबंधी उद्गित उद्गी का ही परित्याग कर दे जिसका नी स्वर विशेष ऋषभ बान है यह गान, गान शब्द वाक्य शेष है वह गान के हित कर और अग्निदेवता संबंधी उदगान है इस प्रकार के उस विशिष्ट साम का मैं वर्ण करता हूँ अर्थात उसके लिए प्रार्थना करता हूँ इस प्रकार कोई यजमान अथवा उदगाता मानता है प्रजापति का जो गान विशेष है वह अनिरुक्त है अर्थात अमुख के तुल्य है इस प्रकार विशेष रूप से निरूपित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रजापति भी विशेष रूप से निरूपित नहीं किया जा सकता सोम का अर्थात सोम संबंधी है जो, जो श्लक्षण और बलवान यानी अधिक प्रयत्न की अपेक्षा वाला है वह है इंद्र का यानी इंद्र संबंधी गान है जो क्रमज यानी क्रमज पक्षी के शब्द के समान है वह बृहस्पतिपति का यानी बृहस्पति देवता संबंधी गान है अभ अर्थात फूटे हुए सके स्वर्ग के समान जो है वह वरुण देवता संबंधी गान है उन्हें सभी का सेवन अर्थक प्रयोग करें एकमात्र वरुण संबंधी गाने का ही त्यागत करें समय ध्यान का प्रकार श्लोक दूसरा मैं देवताओं के लिए अमृतत्व का आगन साधन करूँ इस प्रकार चिंतन करते हुए आगमन करें पितृगण के लिए स्वधा मनुष्य के लिए अश उनकी इष्ट वस्तुओं पशुओं के लिए तृण और जल यजमान के लिए स्वर्गलो पर अपने लिए अन्न का आगम करू इस प्रकार इसका मनुष्य ध्यान करते हुए प्रमादरित होकर स्तुति करे भाष्यर्थ में देवताओं के लिए अमृत का आगन साधन करू पे का आगमन करू मनुष्य के लिए पशुओं के लिए, लिए, लिए स्वर्ग और अपने लिए का आगान इस प्रकार इन बातों का मन से ध्यान चिंतन करते है वो स्वर उन्धन आदि के उच्चारण में प्रमादरहित होकर स्तुति करे स्वरादि वर्णों की देवतात्मा का श्लोक तीसरा संपूर्ण स्वर इंद्र के आत्मा है समस्त उष्ण वर्म उष्म वर्ण प्रजापति के आत्मा है समस्त स्पर्श वर्ण मृत्यु के आत्मा है इस प्रकार जानने वाले उस उसके तो वह उसी से कहे की मैं भाषा अकार आदि संपूर्ण स्वर बल ही जिसका कर्म है उस इंद्र यानी प्राण के आत्मा अर्थात देह देहा देह अवय स्थानीय है स आदि समस्त उष्म कश्यप के अर्थात आत्मा है क तो आदि वर्ग से लेकर प वर्ग तक संपूर्ण स्पर्श वर्ण यानी व्यंजन मृत्यु के आत्मा के है इस प्रकार जानने वाले उद्घाट को यदि कोई पुरुष स्वरों में उपालंभ दे दू ने दोषियों के स्वर का प्रयोग किया है इस प्रकार उपालंभ ये जाने प्रयोग करते समयगत कुछ उत्तर देना होगा वह इंद्रा दे देंगे। था। और यदि कोई उसे ऊष्मणों के उच्चारण में दोष प्रदर्शित करे तो उसे कहे की मैं प्रजापति के शरणागत था वही तेरा मर्दना करेगा और यदि कोई इस स्पर्शो के उच्चारण में उलाहना दे तो उसे कहे कि मैं की शरण को प्राप्त था वही तुझे करेगा और यदि कोई कोई उसे प्रकार कोई उसे प्रकार पुरुष वर्णों के उच्चारण में दोष प्रदर्शित करे तो उसे कहे की मैं प्रजापति की शरण को प्राप्त था वही तुझे पीसेगा अर्थात तेरे मद को अच्छी तरह चूर्ण करेगा और यदि कोई इस पुरुषों के उच्चारण में उलाह दे तो उसे कहे की मैं मृत्यु के चरणागत था वही तुझे उच्चारण काल में चिंतनीय श्लोक पांचवा संपूर्ण स्वर चिंतनी उच्चारण किए जाने चाहिए अथवा अतः उनका उच्चारण करते समय मैं इंद्र में बल का आधान करूं ऐसा चिंतन करना चाहिए सारे ऊष्म और विवृत्त रूप से उच्चारण किए जाने जाते हैं अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिंतन करना चाहिए कि मैं प्रजापति को आत्मा दान करूं समस्त स्पर्श वर्णों का एक दूसरे करूं इंद्र आदि रूप है अतः संपूर्ण स्वर घोषयुक्त और बल युक्त बोले जाने चाहिए तथा तो उसका समय मैं इंद्र में बल का आधान करू ऐसा चिंतन करना चाहिए इसी प्रकार समस्त उष्मा वर्ण अग्रस्त बिना भितर बिना प्रवेश कराए हुए और निरस्त बाहर बिना निकाले हुए और विवृत विवृत प्रयत्न से उत, युक्त उच्चारण किए जाने चाहिए और उनका उच्चारण करते समय में प्रजापति को आत्मदान करो ऐसा चिंतन करना चाहिए तथा संपूर्ण मात्र थोड़े से भी, भी परस्पर बिना मिले हुए बोलने चाहिए और उस समय यह चिंतन करना चाहिए जिस प्रकार लोग धीरे धीरे बालकों को जल आदि से बचाते हैं उसी प्रकार में अपने को धीरे धीरे मृत्यु से हटाऊंगा तीन का करने के लिए इत्यादि प्रकरण का आरंभ किया जाता है ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एकमात्र साम के अवयभूत दी रूप ओंकार की उपासना से फल की प्राप्ति होती है तो फिर क्या बात है ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं जो सभी समोपासनाओं और कर्मो से भी अप्राप्त है वह अमृतत्व रूप फल केवल ओंकार उपासना से ही प्राप्त हो जाता है यज्ञ अध्ययन और दान यह पहला स्कंध है तथा दूसरा स्कंध है, है आचार्य कुल में रहने वाला ब्रह्मचारी जो आचार्य कुल में अपने शरीर को अत्यंत क्षीण कर देता है तीसरा स्कंध है यह सभी पुण्य लोगों के भागी होते है सम्यक प्रकार से स्थित चतुर्शा चतुर्थाश्रमी आश्रमी चतुर्थाश्रमी सं को प्राप्त होता है धर्म धर्म के के यानी विभाग त्रय अर्थात तीन संख्या वाले हैं वे कौन से हैं इस पर कहते हैं यज्ञ अग्निहोत्रादि अध्ययन नियम पूर्वक ऋग्वेदादि का अभ्यास और ज्ञान वेदी के बाहर भिक्षा मांगने वालों को यथाशक्ति धन देना इस प्रकार यह पहला धर्मस्कंध है यह धर्म गृहस्थ गृहस्थ धर्म संबंधी होने के कारण उसके साधक से उसका निर्देश किया जाता है यह प्रथम शब्द का अर्थ एक है श्रुति में द्वितीय तृतीय शब्द होने से इसका प्रयोग आद्य अर्थ में नहीं किया गया तप ही दूसरा धर्मस्कंद है तप इस शब्द से कृछ चंद्रायणादि समझने चाहिए उन्हें युक्त तपस्वी या परिव्राजक ब्रह्मनिष्ठ नहीं बल्कि जो केवल आश्रम धर्म में ही स्थित है क्योंकि श्रुति ने ब्रह्मनिष्ठ के लिए तो अमृतत्व की प्राप्ति बदलाई है यह दूसरा धर्मस्कंध है अपने को नियम द्वारा आचार्य कुल में ही अवसन्न करता रहता है यानी अपने देह को क्षीर्ण करता रहता है तीसरा धर्मस्क है अत्यंतम इत्यादि विशेषणों से यह जाना जाता है कि यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी अभिप्रेत है क्योंकि नहीं हो सकती ये सभी आश्रम वाले धर्मों के कारण पुण्यलोकों के भागी होते हैं जिन्हें पुण्यलोक प्राप्त हो ऐसे ये आश्रमी पुण्यलोक कहलाते हैं इनसे बच्चा हुआ जिसका यह उल्लेख नहीं किया गया वह चतुर्थ परिवराजक ब्रह्म संस्था ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित होकर अमृतत्व को पुण्यलोक से भिन्न आतंक अमरण भाव को प्राप्त हो जाता है यदि के के पुण्यलोक का, का, का, पुण्य का अतिशय मत्र अधिकता ही अमृतत्व होता तो पुण्यलोक रूप होने के कारण इसका उससे पृथक वर्णन न किया जाता अतः पृथक उपदेश किया जाने के कारण यह आत्यंतिक अमृतत्व ही अभिपेत है ऐसा जाना जाता है यह जो आश्रम धर्मों के फलों का उल्लेख किया है वह प्रणवोपासना की के लिए ही है उनके फलों का विधान करने के लिए नहीं है परंतु यदि यह कहा जाए कि यह वाक्य प्रणव सेवा की स्तुति के लिए और आश्रम धर्म के फल का विधान करने के लिए भी है तो वाक्य भेद हो जाएगा अतः यह मंत्र स्मृति प्रतिपादित आश्रम फल के अनुवाद द्वारा प्रणव सेवा का फल अमृतत्व है यह बतलाता हुआ प्रणवोपासना की ही स्तुति करता है जिस प्रकार कोई कहे कि पूर्ण वर्मा की सेवा भोजन वस्त्र मात्र फल देने वाली है और राजवर्मा की सेवा राज्य के समान फल देने वाली है उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए प्रणव ही वह सत्य पर ब्रह्म है क्योंकि यह उसका प्रतीक है कठोपरिषद में यह अक्षर ही ब्रह्म है यह अक्षर ही पर है इत्यादि श्रुति होने से उसकी सेवा द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होना उचित ही है यहाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस मंत्र में ये सभी पुण्य लोक के भागी होते हैं इस श्रुति द्वारा ज्ञान रहित चारोही आश्रमियों को समान रूप से अपने अपने धर्मों का पालन करने से पुण्यलोक की प्राप्ति बतलाई गई है इनमें परिवराज को कुछ छोड़ा नहीं नहीं, नहीं है परिराजक के भी ज्ञान यम और नियम ये तप ही है अतः तप ही दूसरा धर्मस्क है इस वाक्य में तपशब्द से परिवराजक और वान दोनों का ग्रहण किया गया है अतः उन चारों ही में जो ब्रह्मनिष्ठ प्रणोपासक होता है वही अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है क्योंकि इन चारों का ही अधिकार समान है और ब्रह्मनिष्ठा में भी किसी का प्रतिषेध नहीं किया गया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 शब्द किसी निमित्त को स्वीकार नहीं करते और ब्रह्म में सभी की स्थिति होनी संभव है जहां जहां भी ब्रह्मा में स्थिति निमित्त है, उसी उसी का वाचक होने से ब्रह्म समस्त शब्द केवल वाचक है ऐसे संकोच का कोई कारण न होने से उसे उसी अर्थ में निरुद्ध करना उचित नहीं है इसके सिवा पारिव्राज्य संश्रम धर्म मात्रा से भी अमृतत्व का प्राप्त होना संभव नहीं है क्योंकि इससे ज्ञान की का प्रसंग उत्पन्न हो जाता है। यदि कहो कि पारिभ्राज्य धर्म सहित यह ज्ञान अमृतत्व का साधन है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि आश्रम धर्म तत्व में अन्य आश्रमों के धर्मों से उसमें कोई विशेषता नहीं है अथवा यदि यो कहो कि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 ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कर्म के निमित्तभूत प्रत्यय और ज्ञानोत्पादक प्रत्ययों में परस्पर विरोध है कर्ता क्रिया और फल के भेद से युक्त होना रूप। निमित्त लेकर ही यह करो और यह मत करो इस प्रकार की कर्म विधियाँ प्रवृत्त होती है और वह निमित्त शास्त्र का किया हुआ नहीं है क्योंकि वह सभी प्राणियों में देखा जाता है एक ही अद्वितीय सत्य यह सब आत्मा है यह सब ब्रह्म ही है यह जो शास्त्र जनित विद्या रूप प्रत्यय है वह कर्म निमित्तक स्वाभाविक क्रिया कारक और फलभेद रूप प्रत्यय को, प्रत्य को नष्ट किए बिना उत्पन्न नहीं होता क्योंकि भेद और अभेद प्रत्यय में परस्पर विरोध है तिमिर रोग के नष्ट होने पर तिमिर रोग जनित द्विचंद्र दर्शन आदि भेद प्रत्यय का नाश हुए बिना चंद्रादि के एकत्व की प्रतीति भी नहीं होती क्योंकि ज्ञान और अज्ञान की प्रतीतियों में परस्पर विरोध है ऐसी अवस्था में जिस भेद प्रति को स्वीकार कर कर्म विधियां प्रवृत्त हुई है वह भेद प्रतीति जिसकी एक ही अद्वितीय सत्य है वही सत्य है विकार रूप भेद मिथ्या है इत्यादि वाक्य प्रमाण जनित तो एकत्व तो प्रतिथति के द्वारा नष्ट हो गई है वही कर्मविधि के निमित्त की निवृत्ति हो जाने से संपूर्ण कर्मों से निवृत्त हो जाता है वह कर्मों से निवृत्त हुआ पुरुष ही ब्रह्म संस्था कहा जाता है और वह परि परिवराजक ही हो सकता है क्योंकि दूसरे के लिए ऐसा होना असंभव है उससे भिन्न जिसकी भेद प्रतीति निवृत्त नहीं हुई है वह अन्य पदार्थों को देखता सुनता मानता और जानता हुआ ऐसा इस इसके इसे प्राप्त करूंगा यह मानता है ऐसा करके इसे प्राप्त करूंगा ऐसे मानता है ऐसा करने वाले उस पुरुष को ब्रह्मनिष्ठता नहीं हो सकती क्योंकि प्रतिति करने वाला होता है, यह असत्य है इस प्रकार भेद प्रतिति के बाधित हो जाने पर उसमें यह सत्य है इससे मुझे यह कर्तव्य है ऐसी प्रमाण प्रमेय रूप बुद्धि होनी संभव नहीं है जिस प्रकार की विवेकी पुरुष को आकाश में तलमल बुद्धि होगी यदि के नष्ट हो जाने पर भी बोधवान पुरुष भेद ज्ञान की निवृत्ति होने से पूर्व के समान कर्मों से निवृत्त नहीं होता तो वह मानो एकत्व विधायक वाक्यों की अप्रामाणिकता सिद्ध करता है अभक्ष भक्षण का प्रतिषेध करने वाले वाक्यों की प्रामाणिकता के समान एकत्व प्रतिपादक वाक्य की प्रमाणिकता भी उचित ही है क्योंकि संपूर्ण उप किसी का प्रतिपादन करने में उसी का प्रतिपादन करने में तत्पर है पूर्व पक्ष इस प्रकार तो कर्म विधियों की अप्रामाणिकता तो का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा सिद्धांती नहीं जिस पुरुष का भेद अध्यान निवृत्त नहीं हुआ है उसके संबंध में उनकी प्रामाणिकता तो हो सकती है जिस प्रकार की जागने से पूर्व स्वप्नादि का ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है पूर्व पक्ष किन्तु विवेकियों के न करने से तो कर्म विधि की प्रमाणता का उच्छेद मानना ही होगा। नहीं क्योंकि काम्य विधि का होता देखा नहीं गया, कामता अच्छी नहीं है ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है, उन पुरुषों द्वारा काम्य काम्यक्रम नहीं किए जाते अतः काम्य कर्मों की विधियों का उच्छेद हो गया हो ऐसी बात देखने में नहीं आती बल्कि उस समय भी सकाम पुरुषों द्वारा उनका अधान किया जाता है इसी प्रकार यदि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविताओं द्वारा कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया जाता तो इससे उनकी विधि का ही उच्छेद नहीं हो जाता जो ब्रह्मविता नहीं है उनके द्वारा उनका अनुष्ठान किया जाता है पक्ष जिस प्रकार सन्यासी लोग भिक्षाटन करते हैं उसी प्रकार जिन्हें एकत्व ज्ञान उत्पन्न हो गया है उन गृहस्थों के भी अग्निहोत्रादि कर्मों की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए यदि यदि ऐसी शंका हो तो सिद्धांति नहीं क्योंकि प्रमाणता का विचार करने में पुरुष की प्रवृत्ति रूप नहीं हो सकती अभिचार न करे इस प्रकार होने पर भी किसी को करते देखा है, इतने से ही जिसका शत्रु के प्रति द्वेष भाव भी नहीं है वह विवेकी पुरुष भी अभिचार करने लगे यह संभव नहीं है इसी प्रकार कर्म विधि की प्रवृत्ति के निमित्त भेद प्रत्यय का बोध हो जाने पर बोधवान पुरुष को अग्निहोत्रादि कर्म में प्रवृत्त करने वाला कोई निमित्त नहीं है जिस प्रकार की सन्यासी को भिक्षक आदि में प्रवृत्त करने वाला शुद्धादि रूप निमित्त है पूर्व पक्ष यहाँ भी नित्य कर्म न करने पर प्रत्यवय होने का भय ही प्रवृत्त करने वाला है यदि ऐसा माने तो सिद्धांत नहीं क्योंकि कर्मानुष्ठान का अधिकारी भेद ही है जिसकी भेद बुद्धि ज्ञान से नष्ट नहीं हुई है वह भेद ही कर्म का अधिकारी है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 सिद्धांति नहीं क्योंकि उसकी स्वस्मित्व रूप भेद बुद्धि निवृत्त नहीं होती क्योंकि अन्य आश्रम कर्मानुष्ठान के लिए ही है जैसा कि स्त्री पुरुष आदि की प्राप्ति के कर्म इस से सिद्ध होता है अतः स्वस्मी भाव का अभाव होने हो जाने से एकमात्रु ही परिव्रट हो सकता है गृहस्थ आदि अन्य आश्रम आश्रम अवलंबी नहीं हो सकता एकत्व की कराने वाले विधिवक्ते से से उत्पन्न हुए कर्म विधिने में तक भेद ज्ञान के हो जाने से, तो यमनियम यम यमन का पालन करना भी संभव नहीं है अतः तो उसका स्वेच्छाचारी हो जाना बहुत संभव है सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि क्षुधा आदि द्वारा एकत्व प्रत्यय से चुत कर दिए जाने पर उसके द्वारा अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए उसका पालन किया जाना संभव है। इसके सिवा उसके द्वारा प्रतिष्ठित कर्मों का सेवन किया जाना भी संभव नहीं है क्योंकि उनका प्रतिषेध तो वह एकत्व ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व ही कर चुका है रात्रि के समय ऊट या कांटो में गिर जाने वाला पुरुष सूर्योदय होने पर भी उन्हीं में नहीं गिर जाता अतः सिद्ध होता है कि कर्मों से निवृत्त हुआ अभिक्षुक ही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है तथा यह जो कहा कि संपूर्ण ज्ञान रहित तो पुरुषों को पुण्यलोक की प्राप्ति होती है सो ठीक ही है परंतु ऐसा जो कहा कि तप शब्द से संयासी का भी कथन है सो ठीक नहीं है ऐसा क्यों है क्योंकि परियोराजक की ही ब्रह्मनिष्ठता होनी संभव है और वही पुण्यलोकों को प्राप्त होने वालों में से बच रहा है ऐसा हम पहले कह चुके हैं क्योंकि एकत्व विज्ञानवान का तो अग्निहोत्रादि के समान तप भी निवृत्त हो जाता ही है भेद बुद्धिमान में ही तप की कर्तव्यता भी रह सकती है इससे अन्य आश्रम वालों को भी कर्मों से अवकाश मिलने पर ब्रह्मस्थिति के सामर्थ्य का तथा उनके लिए ब्रह्मनिष्ठा के अप्रतिषेध का भी निषेध कर दिया गया तथा ज्ञानी ही निवृत्त कर्मा परिव्राट हो सकता है इससे ज्ञान की निरर्थकता का भी खंडन कर दिया गया तथा ऐसा जो कहा कि यव और वराह आदि शब्दों के समान ब्रह्मशास्त्र शब्द परिवराजक में रूढ़ नहीं है उसका भी परिहार कर दिया गया क्योंकि उसकी ब्रह्मनिष्ठा होने संभव है और किसी की नहीं इसके सिवादी ने जो कहा कि रूढ़ शब्द निमित्त को स्वीकार नहीं करता सो ऐसी बात नहीं है क्योंकि गृहस्थ तक्षा और परिभाजक आदि शब्द देखे जाते हैं गृह में रहना परिव्राज्य सब कुछ त्याग कर चला जाना और तक्षण काष्टछेदन आदि निमित्तों को स्वीकार करते हुए भी गृहस्थ और परिव्राजक शब्द आश्रमी विशेषों में और तक्षा शब्द जाति विशेषों में रूढ़ देखे जाते हैं ये गृहस्थादी शब्द जहाँ जहां वे निमित्त है वही वही प्रवृत्त नहीं होते क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि नहीं है इसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म शब्द की वृत्ति संपूर्ण कर्मा और उनके साधनों से निवृत्त हुए एकमात्र अत्याश्रमी परमहस परिव्राजक ही होनी उचित है क्योंकि उन्ही को मुख्य अमृतत्व रूप फल की प्राप्ति सुनी है अतः एकमात्र यही वेदोक्त पारिव्राज्य है कमंडलू आदि का ग्रहण करना मुख्य पारिव्राज्य नहीं है इस विषय में मुंडित अपरिग्रही और असंग ऐसी श्रुति है तथा अत्याश्रमियों को परम पवित्र ज्ञान का उपदेश किया इस श्वेताश्वतरीय श्रुति से और निस्तुति निर्नमस्कार इत्यादि स्मृतियों से एवं अतः पारदर्शी कर्मा नहीं करते इसलिए अलिंग धर्म और, और अव्यक्तलिंग होकर विचरे इत्यादि स्मृतियों से भी यही बात सिद्ध होती है क्रियाकारक और स्वीकार करने के कारण सांख्यवादी जो कर्म त्यागों को स्वीकार करते हैं वह ठीक नहीं है तथा तो बौद्धों ने जो शून्यता को स्वीकार करने के कारण अकर्तृत्व को स्वीकारा स्वीकार किया है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें उसका अकर्तृत्व स्वीकार करने वाले की भी सत्ता माननीय होगी और बौद्ध लोग आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करते अज्ञानी लोग जो कर लेते हैं प्रमाण द्वारा उनकी कारक बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती अतः वेदांत प्रमाण जनित एक ज्ञानवान को ही कर्म निवृत्ति रूप पारिराज्य और ब्रह्मनिष्ठत्व हो सकते हैं यह सिद्ध होता है इससे गृहस्थ को भी एकत्व विज्ञान हो जाने पर पारिव्राज्य सिद्ध हो जाता है यदि कहो कि परिवराजक होने से तो वह अग्नि परित्याग रूप दोष का भागी होगा जैसे कि जो अग्नि का त्याग करता है वह देवताओं का पुत्र पुत्रग्न होता है इस श्रुति से सिद्ध होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि विधत् द्वारा उच्छिन्न कर दिया जाने के कारण वह अग्नि एकत्व दर्शन होने पर स्वतः ही त्यक्त हो जाता है जैसा कि अग्नि का अग्नित्व निवृत्त हो गया ऐसी श्रुति से सिद्ध होता है अतः परिव्राजक होने से गृहस्थ का दोष भागी नहीं होता त्रय और व्यावृत्तियों की उत्पत्ति जिसमें स्थित हुआ पुरुष अमृतत्व प्राप्त कर लेता है उसका अक्षर उत्पन्न हुए भाष्य प्रजापति अर्थात विराट या कश्यप जी ने लोगों के उद्देश्य से उनमें से सारा ग्रहण करने की इच्छा से अभिताप किया अर्थात ध्यान रूप तपक किया इस प्रकार अभिधप्त हुए और उस उन में उसकी हुई प्रजापति के मन में का हुआ। प्रजापति ने उसके उद्देश्य से भी तप किया उस अभी तत्व तो त्रय विद्या से भू हुआ और उत्पत्ति श्लोक तीसरा फिर प्रजापति ने उन अक्षरों का आलोचन किया उन आलोचित अक्षरों से ओंकार उत्पन्न हुआ जिस प्रकार द्वारा ती है जिस प्रकार शंकु पत्य के नशो से संपूर्ण पत्य पत्तों के अवय समूह अनुविधा रहते है इसी प्रकार परमात्मा के प्रत्येक ओंकार ब्रह्म द्वारा संपूर्ण वाक वाक्य शब्द है, प्राप्त कराना आदि जो कहा गया है वह अहंकार की स्थिति के लिए है खंड चौबीसना प्रस, के प्रसंग जैसे कर्म का गुणभूत अंग होने के कारण अब ओमकार को उपासना से कर वह परमात्मा का प्रतीक होने के कारण अमृतत्व का साधन है इस प्रकार उसे महान बताकर बता प्रकरण प्राप्त यज्ञ के ही अंगूत साम होम मंत्र और हो उत्थानों का उपदेश करने की इच्छा से श्रुति कहती है सवनों के अधिकारी देवता ब्रह्म श्लोक पहला ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रातः वसुओं का है मध्यान्न सवन रुद्रो का है तथा तो तृतीय आदित्य और विश्व देवो का है भाषात ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि जो प्रातः प्रसिद्ध है वह वसुओं का है उन सवन के अधीश्वरों द्वारा यह प्रातः संबंधी लोक अपने वश्त किया हुआ है तथा तो मध्यान्ह सवन के अधीश्वर रुद्र द्वारा अंतरिक्ष लोग और तृतीय तो हमें आदित्य एवं विश्व द्वारा तृतीय लोक अपने अधिन किया हुआ है इस प्रकार के लिए इनके अधिकार से बचा हुआ कोई दूसरा लोक नहीं है आदि को जानने वाले ही यज्ञ कर सकते हैं दूसरा, तो फिर यजमानों का लोक कहाँ है जो यजमान उस लोक को नहीं जानता वह किस प्रकार यज्ञानुष्ठान करेगा अतः उसे जानने वाला ही यज्ञ करेगा भाषा अतः यजमान का वह लोग कहाँ है जिसके लिए वह यज्ञानुष्ठान करता है तात्पर्य यही है कि वह लोग कहीं नहीं है, है, किंतु जो भी यज्ञ करता वह पढ़ने लोक के लिए ही करता है ऐसी होने के कारण यजमान लोक का अभाव होने से साम होम मंत्र और उत्थान रूप लोक स्वीकृति के उपायों को नहीं जानता वह अज्ञानी किस प्रकार यज्ञानुष्ठान एद्न्या, कर सकता है तात्पर्य यही है कि उसका कर्तित्व किसी प्रकार संभव नहीं है यह वाक्य सामाधिक विज्ञान की स्थिति करने वाला है अतः इसके द्वारा केवल कर्म के ज्ञाता के का प्रतिषेध नहीं किया जाता यह वाक्य सामाजिक के लिए है और विद्वान के कर्म करतृत्व का प्रतिषेध करने के लिए भी है यदि ऐसा माना जाए तो वाक्य भेद हो जाएगा क्योंकि प्रथम अध्याय के अवशत्य कांड में दशम खंड में कर्म अभिज्ञ विद्वान के लिए भी है ऐसा हमने कर्मानुष्ठान में हेतु बतलाया है अतः आगे बतलाए जाने बतलायावन में वसु देवता, वसु देवता आ सामगान। वह उस साम का क्या है उसकी बतलाती है श्लोक तीसरा प्रातः अनुवाक का आरंभ करने से पूर्व वह यजमान कार्य प्रत्याग्नि के पीछे की ओर उत्तराभिमुख बैठकर वसुदेवता संबंधी सामका गाने करता है प्रातर नुवाक से पूर्व अर्थात प्रातः काल में पढ़े जाने शस्त्र नामक स्तोत्र पाठ के गह प्रत्याग्नि के पीछे की और उत्तराभिमुख बैठ कर भाव यजमान वासव वसुदेवता संबंधी गान करता है श्लोक चौथा हे अग्नि तुम इस लोक का द्वार खोल दो जिससे कि हम राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन करें करे भाषा अग्नि तुम लोक इस पृथ्वी लोक की प्राप्ति के लिए इसका द्वार खोल दो उस द्वार द्वारा हम राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन करेंगे तो इस मंत्र हवन करता है पृथ्वी में रहने वाले लोक निवासी अग्निदेव का नमस्कार है मुझे यजमान को तुम पृथ्वी लोकों की प्राप्ति कराओ यह निश्चय ही यजमान का लोक मैं इस, इसे प्राप्त करने वाला हूँ बाश्यर्त इसके पश्चात वह इस मंत्र द्वारा हवन करता है अग्निदेव का नमस्कार है हम में रहने वाले और पृथ्वी लोक निवासी तुम्हारे पुण्य लोक को प्राप्त होगा ऐसा करता है हवन करता है और परिघम अष्ट करो ऐसा करता है वह सुगुण से प्राप्त सेवन प्रभाव प्रदान करते है वह शर्ता यहाँ श्लोक में में आयु सम होने पर आयु कर के पीछे लोग मूल्य लिया जाता है तब वे वशुपर्ण यजमान को प्राप्त सवान प्रदान करते हैं मध्यान सवन रुद्र संबंधी साम गायन सामगान लोक सातवा मध्य का आरंभ उत्तराभिमुख के यजमान वैरज्य पद की प्राप्ति के लिए संबंधी सामका गान करता है श्लोक आठवायो तुम अंतरिक्ष को का द्वार खोल दो जिसके की वैरज्य पद की प्राप्ति के लिए हम तुम्हारा दर्शन कर सके तदन अंतर यजमान इस मंत्र द्वारा हवन करता है अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष लोक निवासी वायुदेव को नमस्कार है मुझे यजमान को तुम अंतरिक्ष लोक की प्राप्ति कराओ यह यजमान का लोक है मैं इसे प्राप्त करने वाला हूँ वा यह यजमान यह यजमान यह यह मैं आयु समाप्त होने पर अंतरिक्ष लोक प्राप्त करूंगा वहां ऐसे कहकर हवन करता है और लोक द्वारा लोक द्वार की अर्घला को करो ऐसा कहकर उत्थान करता है रुद्रगण से मधान्य समान करते हैं भाषार्थ अंतरिक्ष इत्यादि मंत्रों का अर्थ पांचवे और छठे मंत्र के समान है तृतीय सवन में आदित्य और विश्वदेव संबंधित गायन श्लोक ग्यारह व आरंभ करने से पूर्व यजमान आहवनी अग्नि के पीछे उत्तराध्या आदित्य और विश्वदेव संबंधी गायन तथा आवनी अग्नि के पीछे उत्तराभकर व स्वराज्य और साम्राज्य के लिए क्रमश आदित्य देवता संबंधित विश्वदेव संबंधी गायन करता है द्वार खोल दो जिससे हम स्वराज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन कर सके अधिक संबंधी साम है वह विश्व संबंधी साम कहते हैं लोक का द्वार खोल दो जिससे हम स्वराज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन करेंगे कर सके लोग चौदहवा तत्पश्चात यजमान इस मंत्र द्वारा हवन कर पाए स्वर्ग नयल को और को है। मुझे को तुम की प्राप्ति ही का लोक हैवन कर, कर, करता है और लोकदार की अगला को दूर करो ऐसा कहकर उत्थान करता है इत्यादि सब अर्थ सब पहले के समान है अपहत इन क्रियाओं में बहुवचन होना है पूर्व की अपेक्षा विशेष है ये मंत्र यजमान संबंधी है क्योंकि मैं यजमान श्लोक को प्राप्त करने वाला हूँ इत्यादि लिंग से ही स्पष्ट होता है श्लोक उसी यजमान को आदित्य और विश्व के आसमान प्रदान करते हैं जो इस प्रकार जानता है जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय योजना की मात्रा युद्ध के अर्थ स्वरूप को जानता है भाषा इस प्रकार पूर्वोत्ता सामाधिक को जानने वाला ही यजमान निश्चय योजना की मात्रा उसके पूर्वक्त स्वरूप को जानता है अद्यक्ष समय तुचराध्याय समाप्त है